संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व कपिल का श्यूमर सिमत से नृवित प्रधान धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन युधिष्ठिर ने पूछा पितामह एक ही उद्देश्य लेकर चलने वाले गार्थस्य धर्म और योग धर्म में कौन श्रेष्ठ है जैसन जी ने कहा युधिठिर दोनों धर्म महान हैं दोनों का ही पालन कठिन है दोनों उत्तम फल देने वाले हैं और दोनों का सत्पुरुषों ने आचरण किया है मैं इन दोनों धर्मों की प्रामाणिकता बतला रहा हूँ तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो इससे तुम्हारे मन का संदेह दूर हो जाएगा इस विषय में जानकर लोग शुमरश्मी और कपिल के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं जो इस प्रकार है कपिल जी बोले शुमरश्म से यमियमों का पालन करने वाले यति ज्ञान मार्ग का आश्रय लेकर पर को प्राप्त होते हैं संपूर्ण लोगों में कहीं भी उनकी गति का विरोध नहीं होता उन्हें शीत उष्ण आदि द्वंद्व व्यथा नहीं पहुँचाते वे कभी किसी को माथा नहीं टेकते और न आशीर्वाद ही देते हैं यही नहीं वे कामनाओं के बंधन में भी नहीं बंधते, सब प्रकार के पापों से मुक्त पवित्र तथा शुद्ध चित्त होकर विचरते रहते हैं उनकी बुद्धि एक निश्चित सिद्धांत पर होती है वे सब कुछ त्याग कर मोक्ष को अपनाते हैं ब्रह्म में ही निवास करते हैं और स्वयं ही ब्रह्म स्वरूप होते हैं शोक उनका स्पर्श नहीं कर सकता और रजोगुण का उनमें नाम भी नहीं रहता उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति होती है उनके इस उत्तम गति को प्राप्त कर लेने पर गार्जस्थ धर्म के पालन की क्या आवश्यकता रह जाती है शिमरसम ने कहा ज्ञान प्राप्त करके पर में स्थित हो जाना ही यदि पुरुषार्थ की चरम सीमा है यदि वही उत्तम गति है तब तो गृहस्थ धर्म का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि गृहस्थों का सहारा लिए बिना कोई भी आश्रम न तो चल सकता है और न ज्ञान की निष्ठा ही प्रदान कर सकता है जैसे समस्त प्राणी माता की गोद का सहारा पाकर ही जीवन धारण करते हैं उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम के अवलंबन से ही दूसरे आश्रम टिक सकते हैं गृहस्थ ही यज्ञ और तप करता है तथा मनुष्य अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी चेष्टा करता है जिस किसी भी धर्म का आश्रय लेता है, है। वह उस सब की जड़ ही है। संतान की उत्पत्ति करके सुखी होते हैं, किंतु संतान का मुख देखने की सुविधा गार्हत्य आश्रम के सिवा और कहा हो सकती है वैदिक धर्म की सनातन मर्यादा तीनों लोगों का हित करने वाली है ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों में गर्भाधान के पहले वेद मंत्रों का उपयोग होता है इसके बाद प्रत्येक संस्कार कार्यों में भी उनकी आवश्यकता पड़ती है वे ही वेद पुकार पुकार कर कहते हैं कि मनुष्य पितरों देवताओं और ऋषियों के ऋणी हैं ऐसी दशा में गृहशाश्रम में रहकर उन ऋणों को चुकाए बिना किसी का भी मोक्ष कैसे हो सकता है वेदों की अवहेलना से नहीं उनके अनुसार कर्म करने से ही मनुष्य को परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है कपिल जी ने कहा बुद्धिमान पुरुष को दर्श पौर्ण मास अग्निहोत्र तथा चातुर्मास आदि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए क्योंकि उसमें सनातन धर्म की स्थिति है किंतु तो जो सन्यास धर्म स्वीकार करके कर्मानुष्ठान से निवृत्त हो गए हैं तथा धीर पवित्र एवं ब्रह्म स्वरूप में स्थित है वे ब्रह्म ज्ञान से ही देवताओं को तृप्त करते हैं जो संपूर्ण भूतों के आत्मा हैं सबको आत्मभाव से देखते हैं तथा जिनका कोई विशेष पद स्थान नहीं है उन ज्ञानी पुरुष की गति का पता लगाने में देवता भी मोहित हो जाते हैं कल्याण चाहने वाले को इंद्रियों का संयम करना आवश्यक है जो जुआ नहीं खेलता दूसरे का धन नहीं लेता नेज पुरुष का बनाया हुआ अन्न नहीं ग्रहण करता तथा क्रोध में आकर किसी को मार नहीं बैठता उसके हाथ पर सुरक्षित रहते हैं किसी को गाली न दे व्यर्थ न बोले दूसरों की चुगली या निंदा न करे थोड़ा और सत्य वचन बोले तथा सदा सावधान रहे ऐसा करने से वाक इंद्री की रक्षा होती है उपवास न करे किंतु तो बहुत अधिक भी न खाए सदा भोजन के लिए लालयित न रहे सज्जनों का संग करें और जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अन्न पेट में डाले इससे उधर का संयम होता है पराय स्त्री से संसर्ग न करे अपने स्त्री के साथ भी ऋतुकाल के अतिरिक्त समय में समागम न करे एक पत्नी व्रत धारण करे इसमें उपस्थेद्री की रक्षा होती है जिसके उपस्थ उधर आंख पैर और वाणी के साथ ही संपूर्ण इंद्रियों के द्वार संयम द्वार सुरक्षित होते हैं वही वास्तव में द्विज है जिसकी इंद्रिया में नहीं है उसके समस्त कर्म निष्फल होते हैं ऐसे मनुष्य को तप और यज्ञ से क्या लाभ हो सकता है जिसके पास लंगोटी या धोती के सिवा और कोई वस्त्र न हो जो बिना बिछाने के न सोता हो बाहों की ही तकिया लगाता हो और सदा शांत रहता हो उसे ही देवता लोग ब्राह्मण मानते हैं जो दूसरों के दिए हुए सुख दुख का स्मरण नहीं रखता प्रकृति और उसके कार्यों को जानता है तथा जिसे संपूर्ण भूतों की गति का ज्ञान है उसे ही देवता लोग ब्राह्मण समझते हैं जो समस्त प्राणियों से निर्भय रहता है जिसे दूसरे प्राणी भी भय नहीं मानते तथा जो संपूर्ण जीवों का आत्मा है वही देवताओं के मत में ब्राह्मण कहलाता है जिसका आश्रय लेकर किया हुआ तप संसार के मूलभूत अज्ञान का नाश कर डालता है उस साधु जनोचित आचार की बहुत बड़ी महिमा है वह अनाधिकार से चला आता है मोक्षों का वही सनातन धर्म है तथा उसके फल में कभी बाधा नहीं आती वह संपूर्ण धर्मों में औतप्रोत है आपत्ति तथा प्रमाश से रहित है जो लोग उस आचार का पालन करने में असमर्थ होते हैं वे ही परमेश्वर की प्राप्ति कराने वाले तथा अवश्य फल देने वाले कल्याणकारी कर्मों को फलहीन बताया करते हैं गुणों के कार्यभूत जो यज्ञ याद हैं उनके स्वरूप और विधि विधान को समझना कठिन है समझने पर भी उसका अनुष्ठान करना मुश्किल है और यदि अनुष्ठान भी किया जाए तो उनसे नाचवान फल की ही प्राप्ति होती है इस बात को तो तुम भी जानते ही हो सुम रश्मि सिंह ने कहा ब्रह्म मेरा नाम सुमरश्मि है और मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए यहाँ आया हुआ हूँ मैंने जो कुछ कहा है वह अपने पक्ष का समर्थन करने के लिए नहीं अपितु तो कल्याण की इच्छा रखकर सरल भाव से ही अपनी बातें सेवा में निवेदन की है इस प्रकार मैं आपकी शरण में आया हूँ आप मुझे शिष्य समझकर ही उपदेश कीजिए चारों वर्णों और आश्रमों के लोग एकमात्र सुख के ही उद्देश्य से अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त हो रहे हैं अतः आप यह बताने की कृपा करें कि अक्षय सुख कहाँ है कपिल जी ने कहा किसी भी वर्ण या आश्रम में प्रवृत्ति क्यों न हो जिस कर्म का आचरण शास्त्र के अनुसार कामना और अहंकार का त्याग करके किया जाता है वह पुरुषार्थ का साधक होता है जो जिस वर्ण या आश्रम के कर्तव्य का पालन करता है उसको वहां ही अक्षय सुख की प्राप्ति होती है जो मनुष्य विवेक का अनुसरण करता है उसके समस्त दोषों का ज्ञान से परिमार्जन हो जाता है शास्त्रीय मार्ग से हट जाने पर किसी भी वृत्त का आश्रय क्यों न लिया जाए वह जन्म मरण के चक्र में डालकर प्रजा का सर्वनाश ही करती है